प्रथम अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ करेंगे तो प्रथम ब्राह्मण में किन्ही को कुछ पूछना है या कहना है तो पूछ सकते हैं जी ओम आचार्य जी एक वाक्य के आधार पर कल चल, चर्चा चल रही थी मुख्य रूप से यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे तो प्रथम ब्राह्मण में जो शरीर की अंगों की चर्चा चल रही ही थी सृष्टि के विविध वस्तुओं को बताते हुए तुलना के रूप में बता रहे थे तो ये समग्र पुरुषाहकार को लेते हुए यदि करेंगे तो संगति नहीं घट पाएगी मेरे विचार से केवल मेरा मानना मंतव्य मात्र ही है कि जैसे एक अनजान व्यक्ति को अर्थात जो शरीर के अंगों के बारे में नहीं समझता हो ठीक ठीक यदि वैद्य शास्त्र में प्रथम कक्षा में भाग लेता है तब उनको अलग अलग शरीर के अंगों को प्रतिरूप के मात्र से जैसे उस अंग के बने हुए खिलौने इस प्रकार अलग अलग आकारों से दिखा दिखाते हैं अलग अलग रखकर कर ये प्लीहा है ये आ, यकृत है ये इत्यादि हृदय है इत्यादि अलग अलग प्रतिरूपों को रखे दिखाते हैं जानकारी के लिए इस प्रकार क्यों ना माना जाए यानी जो ब्रह्मांड पुरुष है सृष्टि जो है जी उसके अलग अलग अवयवों को यहाँ पर दिखाया गया जी और वो अलग अलग रखे हुए हैं इकट्ठे नहीं किए आपके दृष्टांत से यही लगेगा ना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 मैं तो इसको इस दृष्टि से ही देख पा रहा हूँ आपका जो दृष्टांत है वो इसमें एक परिकल्पना के रूप में लेकिन यह पूरी तरह से नहीं करता रहा है। जी मैं अपने कथन को और स्पष्ट करने का प्रयास हम्म जी जी अच्छा जी, मैं ये कह रहा था जिस प्रकार एक एक अंग इस शरीर रूपा शरीर रूपी इकाई का ही भाग है और उसी को ही शरीर को ही पुष्ट करने वाले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 और तालमेल है इनमें जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे से संबद्ध हैं ये तो बात है ठीक है आचार्य जी पहले प्रवाक में दूसरी पंक्ति जो है संवत्सर आत्मा अश्वस्त इसमें संवत्सर को आत्मा कहा गया है तो ये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 नष्टी करता है नष्ट करता ही रहता है करता ही रहता है तो बोले ये मृत्यु से आवृत था कैसे था तो एक कहा कि अशनाया अशनाया के द्वारा अशनाया मतलब खाने की इच्छा भूख भूख के द्वारा इसने इसको सारे को ढका हुआ था भी हम भोजन को खा लेते हैं तो भोजन को नष्ट कर देते हैं ना खा लेते हैं उसको और कोई कोई ऐसा जानवर आ जाए जो सबको खा जाए तो बोले सबको नष्ट कर दिया इसने निगल जाता है उसको अपने में समाहित कर लेता है निगल जाता है तो एक भूख थी उसमें परमात्मा ने सबको खा लिया निकल लिया नष्ट कर लिया काल के कराल पाश में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 तृप्त तो हो गए अब मृत्यु नहीं आएगी तो जो अशनाया है यही मृत्यु है मृत्यु का रूप है हालांकि मृत्यु में यानी परमात्मा में अशनाया है वो सबको खाने के उसमें लगा हुआ है पर एक दृष्टि से कहेंगे तो भूखी भूखे कुछ है ही नहीं कोई व्यक्ति बार बार खाता ही रहता हो खाता ही रहता हो तो क्या बोलेंगे उसको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 उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनी ये तो समाप्त हो गया अब खाने का कुछ बचा ही नहीं बोले फिर से बनाते हैं इसको तो उसने फिर बनाया तो उसके लिए कहते हैं तन मनो मनोअकुरुता उसने मनन किया क्या आत्मन भी श्यामी थी मैं बलशाली हो जाऊं आत्मा वाला हो जाऊं मैं अन्य चीजों वाला हो जाऊं देह मूर्ति वाला शरीर वाला हो जाऊं आत्मा शरीर के लिए भी आता है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 ऐसे वो चीज वो जल की तरह ऐसे ही बिखरा हुआ कुछ बना नहीं है अभी उसका आकार प्रकार नहीं बना है कार्य रूप में नहीं आए बस पड़ा है ऐसे ही उपादान के रूप में प्रकृति के रूप में कहते हैं कि वो प्रकट हुआ उससे फिर वो आगे बनाएगा तो सो अर्चन अचरत तस्य अर्चता आप अजायता अर्चते वही में कम अभूति थी उसने कहा अर्चन करते हुए मेरे को कम पैदा हो गया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 तो अर्चना करते हुए कम हुआ अर्चना करते हुए आपा हुआ जल हुआ और अर्चना करते हुए कम हुआ तो अर्चन का अर्चना का अर् और कम का, का अर्क बन गया दो शब्दों है ना अर्चना करते हुए कम हुआ यानी जल आपा उत्पन्न हुआ उन दोनों को मिला दिया तो शब्द बन गया अर्क तो कहते हैं अर्चन वही में कम अभूत इति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 ऐसे ये ऊपर की परत है बस ऐसे इतनी पतली अंदर तो लावा भरा पड़ा है तरल तो ये जो आपा था उसके ऊपर शर आसी तत्समहन्यता सा पृथ्वी अभावत तस्याम आश्रम्यत तस्य शांतस्य तप्त्य तेजो रसो निरवर्तता अग्नि ही तो उसने तस्याम अश्राम्यत उस वहां उसने फिर मेहनत की श्रम किया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 अब सिर किसको कहा जा रहा है तसे प्राचीतिक सिर सामने की जो दिशा है प्राचीतिक वो जैसे उसका सिर है असौच असौच इर्म ईर्म मतलब गतिशील जो है हाथ इधर उधर के जो है वो उसके हाथ हैं। अर्थात पूर्व दिशा के बगल में एक तो ईशान कौन हो गया और एक आग्ने कौन हो गया ये बनेंगे ना ईशानी ईशान और आग्ने यानी पूर्व तो इधर है तो उत्तर हाँ उधर है ना हाँ, तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो है वो ईशान कौन हो गया और पूर्व और दक्षिण के बीच में जो है वो आग नहीं हो गया ये दो हो गए तो ये जो दो हैं ये इसकी भुजाएं ईरम है हैं। आगे अथा इससे प्रतीचि पुच्छम ये जो प्रतीची दिख है तो पश्चिम वाली दिशा है पीछे वाली उसकी पूंछ है पीछे वाली है तो पूछोगे हो पीछे पूछ पीछे ही होती है और अस उच असउच और जो उसके पास के भाग हैं पश्चिम दिशा के पास के जो भाग हैं वो जो दो दिशाएं हैं कोने जो हैं कोने जो हैं यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में वायव्य और इधर पश्चिम और उत्तर के बीच में नैरेत्य ये जो दो हैं पार्श्व ये जैसे उसकी जंघाएं जंगाए टांग सत्य सकती है असौ असौ चत्यू अब आगे कह रहे हैं दक्षिणा च उदीची चा, पार्श्वे जो दक्षिण दिशा और उदीची दिशा है वो उसके पार्श्व शरीर की परिकल्पना करें देहु पृष्ठम द्विलोक उसका पीठ उसकी पीठ है अंतरिक्षम उदरम अंतरिक्ष जैसे उसका उदर है यम उराह यम मतलब ये पृथ्वी यही वाली जो जहां पर है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 प्रतिष्ठती एवं विद्वान जो इस प्रकार से जान लेता है ये जो पीछे बात गई गई कही गई, गई तो वो यत्र क्व एति जहां कहीं भी जाता है तो तदेव प्रतिष्ठती वहीं पर वो प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है स्थायी हो जाता है जो ऐसा जानता है क्योंकि अपसु, एशो अपसु प्रतिष्ठितो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 स भाणम अकरोत सही वागी थी जातम अभिव्या उसने ये जो उत्पन्न हुआ उसके प्रति मुख को खोल दिया भाई ये उत्पन्न हुआ है तो इसको मेरे को क्या करना है भाई उत्पन्न हो गया तो अब अगली क्या खाने के लिए तो किया था भूख के लिए तो किया था तो जैसे ही उत्पन्न हुआ तो मुंह खोल दिया उसने और मुख खोल दिया तो अब जैसे किसी के सामने शेर एकदम मुंह खोल दें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 जाता हूं अभी व्यादा तो सब भाणम अकरो भाण ऐसे करके भय निकल गई उसकी मुंह से शब्द निकल गया उसके आवाज निकल गई बोला सब बाघ अभवत वो वाणी बन गई अब बच्चा जब उत्पन्न होता है तो रोना शुरू करता है ना पहले डर करके परेशान होकर के ही तो रोता है उसके बाद में वही उसकी वाणी बन जाती है तो वो उसको गला काम करने लग जाता है फिर वो वाणी के रूप में आ जाता है तो जैसे उसने मुंह खोला डर गया ये आवाज निकल गई तो वाणी आगे देखिए तो उसने सोचा कि और बनाऊं अभी कुछ तो सा एक क्षता उसने देखा कि यदि ये जो वाणी निकली ना बहुत छोटी सी थी बहुत छोटी सी थी बोले इससे क्या होगा मेरा तो वृकोदर की तरह उसको तो बहुत कुछ चाहिए खाने को तो बोला सर एक क्षत उसने देखा यदि वह इम अभी, अभी अभी अभी मन से कनियो अन्नम करिष्यते बोले अभी मैं इसको यदि खा कर मारूंगा तो बहुत थोड़ा सा अन्न होगा मेरे को ये तो छोटी सा है वाणी उत्पन्न हुई है छोटी सी है छोटा सा बच्चा अभी इसको खा लिया तो क्या होगा मेरे को कुछ भी नहीं होगा थोड़ा सा ही अन्न होगा तो स तया वाचा तेना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 इधर हरियाणा में और इधर बहन को इस तरह का बोलते हैं ना उसका विकृत रूप है थोड़ा सा तो ये जो वाणी थी वो तो बहुत छोटी सी थी तो उसने उसको विस्तृत किया कैसे किया यदि दम किंच किंचरचो जो भी कुछ ये रिक है रिचाएं हैं यानी ऋग्वेद को अब ऋग्वेद वाणी का ही तो विस्तार है उसी को तो बड़ा किया यजूंशी जो यजुर्वेद है सामानी जो साम है और छंदांसी जो छंद है इनके जो मंत्र हैं, इन्हीं को वाणी को उसने विस्तार किया और ये तो बहुत छोटी सी आवाज है इसको बहुत विस्तार कर दिया उसने वाणी का ही तो विस्तार है ये और यज्ञान प्रजाह, पशुन, यज्जों को प्रजाओं को और पशुओं को उसने विस्तार कर दिया उत्पन्न कर दिया स यद यद एवं असृजता तुम अथ्रियता उसने जिस जिसको भी बनाया था उस उसको खाने के लिए रख लिया तैयार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 खाना और बस खाना और बस खाना और बस अदिति अदिति अदिति अदिति परमात्मा खाने के अलावा कर क्या रहा है वो सबको खाया जा रहा है खाए जा रहा है खाया जा, जा रहा है और पेट नहीं भर रहा है और जब पूरा नहीं हुआ तो फिर बनाएगा और फिर खाएगा अनादिकाल से खा रहा है और अनादिकाल तक खाता रहेगा देखो कैसा इसलिए नाम ही उसका अदिति अध अद के अलावा खाने के अलावा कुछ और, और सोचता ही नहीं तो ये अदिति का अधित्व है तो सर्व व अती तद अदित अदित्व सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति अब जिसने अदिति को जान लिया है उस वो क्या हो जाएगा सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति वो भी सबको खाने वाला बन जाता है अब परमात्मा के गुण तो आएंगे ही ना मृत्यु के की उपासना करते हैं तो जैसा परमात्मा है वैसा हमारे लिए भी तो आएगा ना तो जिसने परमात्मा के इस स्वरूप को जान लिया है वह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 तद अदित्ये अदित्व वेद जो इस अदिति के अधितित्व को जानता है वो ऐसा बन जाता है अब वो कुछ भी खा लेगा उसके लिए कोई परहेज नहीं है <laughs> तो यो कहेंगे कि जो शाकाहारी है उन्होंने अदिति के आदितित्व को अभी समझा नहीं है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 तो जो परमात्मा के इस अधित्व को जान लेता है वो सबको नष्ट कर देता है मृत्यु है वो सबकी वो मनुष्य भी किसी को मारते हुए संकोचित नहीं होगा लेकिन कब उचित रीति से दंड देना है मारना है तो मारना है दुष्ट तो को मारना है वो कंपित नहीं होगा क्योंकि तो उसको पता है परमात्मा भी ऐसा करता है और हम कर सकते हैं करना चाहिए तो सबको मारने वाला सब कुछ उसका भोग्य हो जाता है सबको वो मार सकता है